अधर के प्रति क्यों राखाल को खबर नहीं दी अधर जी उन्हें खबर दी है राखाल के लिए श्री राम कृष्ण को ब्रग्रह देख कर अधर ने राखाल को लिवा लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी अधर श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे आपके दर्शन के लिए अधर आज व्याकुल हो रहे थे आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ निश्चित नहीं था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 अब मधुर स्वर से नाम उच्चारण कर रहे हैं गोविंद गोविंद सच्चिदानंद हरि बोल, बोल आप इतना मधुर नाम उच्चारण कर रहे हैं कि मानो मधुर बरस रहा है भक्तगण निर्वाक होकर उस नाम सुधा का पान कर रहे हैं रामलाल गाना गा रहे हैं भावार्थ हे माँ हर मोहिनी तू संसार को भुलावे में डाल रखा है मूलाधार महाकमल में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 कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता तीन गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है रामलाल ने फिर गाया भावार्थ हे भवानी मैंने तुम्हारा भय हर नाम सुना है इसीलिए तो अब मैंने तुम पर अपना भार सौंप दिया है अब तुम मुझे तारो या न तारो मां तुम ब्रह्मांड जननी हो ब्रह्मांड व्यापनी हो तुम काली हो या राजिका यह कौन जाने हे जननी तुम घट घट में विराजमान हो मूलाधार चक्र के चतुर्दल कमल में तुम कुल के रूप में विद्यमान हो तुम्हें सुसुमना मार्ग से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान चक्र के सठ दल तथा मणिपुर चक्र के दस दल कमल में पहुंचती हो हे कमल कामिनी तुम ऊर्धर्ध कमलों में निवास करती हो हृदय स्थित अनाहत चक्र के द्वादश दल कमल को अपने पाद पद्म के द्वारा प्रस्फुटित कर तुम हृदय के आज्ञान तिमिर को विनाश करती हो इसके ऊपर कंठ स्थित विशुद्ध चक्र में धूम्रवर्ण षोदश दल कमल है इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है इसके ऊपर ललाट में अवस्थित आज्ञा चक्र के द्विदल कमल में पहुंचकर मन आबद्ध हो जाता है वह वही रहकर मजा देखना चाहता है और ऊपर नहीं उठना चाहता इससे ऊपर मस्तक में सहस्त्रा, सहस्त्रार चक्र है वहां अत्यंत मनोहर सहस्रदल कमल है जिसमें परम शिव स्वयं बृजमान है हे शिवानी तुम वही शिव के निकट जा विराजो हे माँ तुम आद्याशक्ति हो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 इसी का नाम है निराकार सच्चिदानंद दर्शन विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर सर्वत्र आकाश ही रह जाता है मास्टर, जी श्री नित्य स्वरूप में पहुंचा जा सकता है नाद भेद होने पर ही समाधि लगती है ओंकार साधना करते करते नाम भेद होता है और समाधि लगती है अधन्य फलमिष्ठान आदि के द्वारा श्री राम की सेवा की श्री रामकृष्ण ने कहा आज यदुमल्लिक के यहाँ जाना पड़ेगा